दोस्तों सोचिए एक बैटलफील्ड हर तरफ इन्वेस्टर्स लाइन में खड़े हैं ब्रोकर्स फंड मैनेजर्स एनालिस्ट्स सब एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं हर कोई कहता है मेरे पास सीक्रेट स्ट्रेटजी है मैं मार्केट को बीट कर सकता हूं लेकिन जॉन बोगल कहते हैं ये सब एक इल्यूशन है लॉन्ग टर्म में म और फिर बोगल एक simple, लेकिन revolutionary formula देते हैं. Don't look for the needle in the haystack, just buy the whole haystack. मतलब, index fund खरीदो, अपना cost कम रखो, और compounding को अपना काम करने दो. Boring लगता है? हाँ, लेकिन boring ही brilliant है, और brilliant ही आपको financial freedom तक ले जाता है. सोचिए, अगर आपको एक ऐसा simple plan मिल जाए, जो आपको stress- मार्केट के ड्रामा से बचाएं और लॉन्ग टर्म में मिलियन रुपीस क्रिएट करें तो आप कैसा महसूस करोगे? यही प्लान छुपा है The Little Book of Common Sense Investing के अंदर।